प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा मन में पहले संकल्प उत्पन्न होता है या काम समाधान काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जाए ते महाभारत शांति पर्व हे काम मैं तुम्हारे मूल को जान गया तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो पर संकल्प भी तो दो प्रकार का होता है एक काम के मूल में होने वाला और दूसरा कामोद्भव के पश्चात भावी किसी वस्तु को देखकर पहले एक शोभन बुद्धि रूप सूक्ष्म संकल्प मन में आता है फिर उस वस्तु के प्रति काम उत्पन्न होता है और फिर उसको ग्रहण करने का स्थूल संकल्प उत्पन्न होता है जिज्ञासा क्या कोई व्यक्ति चाहे तो आकाश के साथ तादात्म कर सकता है समाधान क्यों नहीं अरे जड़ शरीर के साथ जब तादात्म्य हो जा सकता है तो आकाश के साँस क्यों नहीं हो सकता स्वप्न में एक कल्पित मैं के साथ तादात्म्य कर सकते हैं तो आकाश के साथ क्यों नहीं हो सकता एक बार नानक जी और गोरखनाथ जी दोनों मिले नानक जी ने गोरखनाथ जी से कहा अपनी कोई सिद्धि दिखाइए गोरखनाथ जी ने कहा तलवार लेकर हमारे शरीर पर वार कीजिए जब गोरखनाथ जी के शरीर पर तलवार का वार किया तो तलवार के दो टुकड़े हो गए क्योंकि तलवार वज्र को काट नहीं सकती है उन्होंने तो अपने में वज्र की भावना कर रखी थी अब गोरखनाथ जी ने नानक जी से कहा आप भी कोई सिद्धि दिखाइए नानक जी ने कहा उठाइए तलवार और मेरे शरीर पर कीजिए प्रहार जब तलवार उठाकर उनके शरीर पर प्रहार किया तो तलवार घूमती रही पर शरीर से कोई संपर्क नहीं बना गोरखनाथ जी ने पूछा यह कैसे हुआ नानक जी ने कहा आपने वज्रकाय की भावना की तो मैंने आकाश काय की भावना कर ली जिज्ञासा मरणोपरांत शरीर के अंगों का मेडिकल कॉलेज में दान करने से क्या लाभ होता है समाधान पहले एक बात यह समझनी चाहिए कि सभी जगह व्यापार नहीं करना चाहिए ईश्वर भजन करते हैं और कहते हैं कि इससे क्या लाभ है ऐसी जगह व्यापार मत करो कुछ कार्य कर्तव्य रूप से ही करने चाहिए उनमें लाभ हानि नहीं देखने चाहिए माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है वहां कोई सोचे कि उनकी सेवा करने से क्या लाभ है यहां लाभ नहीं देखना है क्योंकि इनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर पर पाप बैठ जाएगा इसी प्रकार सूर्य पृथ्वी वायु अग्नि जल ये अनुग्राहक देवता हैं इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है हम लोग निरंतर इनसे लाभ ले रहे हैं तो इनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है अन्यथा इनका ऋण हमारे ऊपर रह जाता है जो देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है उसका नाम यज्ञ है इसलिए गीता में कहा यज्ञ दान तप इत्यादि शुभ कार्य नहीं त्यागने चाहिए बल्कि अनिवार्य रूप से करने चाहिए यज्ञ दान तपह कर्म न्याज्यम कार्यमेव तक इसी प्रकार समाज के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है क्योंकि समाज से ही कुछ लेकर हमारा जीवन आगे बढ़ा है इसलिए इस प्रसंग में यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या लाभ है इस ऋण को चुकाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि समाज से हमने कुछ लिया है तो समाज के प्रति हमें कुछ करना भी चाहिए इस भावना से प्रेरित होकर किसी ने विचार किया शरीर छूटने के बाद भी कुछ काल तक नेत्र शक्ति रहती है इसलिए ये नेत्र निकाल लिए जाए तो किसी अंधे व्यक्ति का उपकार होगा यदि मृत शरीर से भी इतना उपकार किसी का होता है तो यह एक अच्छी भावना है उद्देश्य ठीक हो तो कार्य भी ठीक होता है उद्देश्य में गड़बड़ी हो तो अच्छा कार्य भी खराब हो जाता है व्यापार हो जाता है देखो दधित्री ऋषि ने वृत्रासुर को मारने के लिए अपना जीवित शरीर ही देवताओं को दे दिया उनकी हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बना इस कर्तव्य भावना से किसी को अंगदान करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखता बल्कि अच्छा ही है